जो चरण शिवजी और ब्रह्माजी द्वारा पूजे हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज क्या स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगाजी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्ठे पड़ गए हैं हे मुकुंद हे राम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 हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए लोग बहुत से रोगों और वियोगों यानी दुख से मारे हुए हैं ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं उनमें न राग है यानी ना आसक्ति है ना लोभ है न मान है न मद है उनको संपत्ति यानी सुख और विपत्ति यानी दुख समान है इसी से मुनि लोग योग यानी साधन का भरोसा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 आपकी शरण ग्रहण करता हूँ हे हरि आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं आप लक्ष्मी पति हैं मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ हे रघुनंदन आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए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 महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं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 में मग्न प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात की में महीने बीत गए, उन लोगों को अपने घर भूले ही गए जागृत की तो बात ही क्या उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध यानी याद नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती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 इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो छोटे भाई राज्य संपत्ति, जान की, अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र ये सभी मुझे प्रिय है परंतु तुम्हारे समान नहीं मैं झूठ नहीं कहता यह मेरा स्वभाव है सेवक सभी को प्यारे लगते हैं यह नीति यानी नियम है पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है हे सखागण अब सब लोग घर जाओ वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना मुझे सदा सर्व व्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेमग्न हो गए हम कौन हैं और कहाँ हैं? यह देह के सुध भूल गई वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते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 इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को चरण में रखिए मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए हे नाथ अब यह न कहिए तू घर जा अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि यानी रत्नों के आभूषण बाल अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की भक्त की करनी को याद करके भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले अंगत के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है वे फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझसे रहने को कह दें वे श्री राम जी को देखने की बोलने की चलने की तथा हंसकर कर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं और दुखी होते हैं किंतु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 सुग्रीव ने कहा हे hey, पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े अंगद ने कहा हे hey, हनुमान सुनो मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना ऐसा कहकर बाल पुत्र अंगद चले तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनके प्रेम का वर्णन किया उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए काक काकभूषुंड जी कहते हैं हे गरुड़ जी श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया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 शरीर सुंदर और निरोग है ना कोई दरिद्र है ना दुखी है और ना दीन ही है ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही नहीं है सभी दंभ रहित हैं धर्म पारायण हैं और पुण्यात्मा है पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी और कृतिज्ञ हैं यानी दूसरों का किए हुए उपकार को मानने वाले हैं और कपट और चतुराई तत, यानि धूर्तता किसी में नहीं है काक जी कहते हैं हे सुनिए श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जग में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते अर्थात कोई भी इनके बंधन में नहीं है अयोध्या में श्री रघुनाथ जी सात समुद्रों की मेखला यानी करधनी वाली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 जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला यानी इस लीला का अनुभव ही है इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं रामराज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते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 सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई अतः भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है पक्षी कूजते यानी मीठी बोली बोलते हैं भात भाति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु यानी मकरंद टपका देते हैं गौ मन चाह दूध देती हैं धरती सदा खेती से भरी रहती है त्रेता में सत्य युग की करनी यानी स्थिति हो गई है समस्त जगत को जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पार्वती पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद, स्वादिष्ट जल बहाने लगी हैं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 मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले धर्म की धुरी को धारण करने वाले प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगो यानी ऐश्वर्य में इंद्र के समान वो